राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिय शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वारा अब प्रस्तु थे एक कहानी आज के लवकुष शंकरपुर गांव में एक किसान था उसका नाम दीना था दीना के दो लड़के थे बिल्लू और टिल्लू दोनों जुड़वा भाई थे बच्चे कुछ बड़े हुए तो पास के स्कूल में पढ़ने लगे दीना उन्हें बड़ा आदमी बनाना चाहता था मीना के पास कुल 2 बीघे खेत था खेती से परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था उसने खेत बटाई पर उठा दिया और शहर जाकर पैसा कमाने का निश्चय किया सोचता हूं शहर जाकर पैसा कमाऊं क्या आप आप शहर जाएंगे लेकिन आपके बिना हम लोग कैसे रहेंगे देखो बच्चों को बड़ा आदमी भी तो बनाना है जी एक दिन दीना शहर की ओर चल पड़ा बिल्लू और टिल्लू उसे रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने गए चलते हुए दीना ने बच्चों को समझाया देखो बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ना जी पिताजी हमेशा मां का कहना मानना जी पिताजी मैं जल्दी ही लौट आऊंगा हम्म और तुम दोनों के लिए अच्छे-अच्छे कपड़े और नए-नए खिलौने लाऊंगा पिताजी जल्दी आना हां बेटा सुनो चिट्ठी लिखते रहना जरूर लिखूंगा आ, आ, अच्छा अच्छा तुम हटो आ, अब गाड़ी चलने वाली है जी जी हटो रास्ता दो अच्छा पिताजी अच्छा बेटा ध्यान रखना अपना अच्छा पिता जी, और देखो, देखो मा को तंग नहीं करना, हाँ पिता जी, गाड़ी चल पड़ी, बिल्लू और तिल्लू, गाड़ी को एक टक देखते रहे, वे कुछ दिनों तक उदास रहे, बाय-बाय अपने पिता की याद आती थी धीरे-धीरे उनका मन लग गया दीना घर नहीं लौटा बीच में उसकी कई चिट्ठियां आईं वो गांव आने की कोशिश करता था पर उसे काम से फुर्सत ही न मिलती थी इस तरह समय बीतता गया दीना गांव नहीं आ सका एक महीने से इनकी कोई चिट्ठी भी नहीं आई मां हां मां पिताजी कब आएंगे बच्चों तुम्हारे पिताजी बहुत जल्दी आ जाएंगे मां पर आपने तो कहा था कि वो आने वाले हैं हां वह जल्दी आने वाले हैं पता नहीं कैसे हैं ये किस हाल में हैं बिल्लू और टिल्लू बहुत उदास रहने लगे वे दोनों अपने पिता के बारे में सोचते रहते थे तभी एक दिन शहर से मैकू चाचा आए दीना ने बच्चों के कपड़े और खिलौने भेजे थे कपड़े और खिलौने पाकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए मां के पास गए ये देखो क्या है अरे इतने सुंदर कपड़े मां मैं को चाचा लाए हैं हम तुम्हारे पिताजी ने भिजवाए हैं ये और जानते हो तुम्हारे चाचा ने कहा है कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ही आने वाले हैं सच मां पिताजी आने वाले हैं हां बहुत जल्द कपड़े पहनकर बच्चे खुशी से फूले नहीं समाए उन्हें मालूम हुआ कि पिता जी जल्दी ही आने वाले हैं इस बार भी दीना घर नहीं आ सका इसी समय नवरात्री में कुशहरी देवी का मेला लगा दोनों बच्चे अपनी मा के साथ मेला देखने गए वहां मां ने पूछा टिल्लू बिल्लू जानते हो कि मेला क्यों लगता है आ, नहीं मां मां तुम ही बताओ अच्छा सुनो सीता जी के दो पुत्र थे लव और कुश हम वो भी जुड़वा भाई थे अच्छा तुम्हारी तरह <laughs> वो रोज अपनी मां की पूजा करते थे अच्छा एक बार लव और कुश इसी जगह पहुंचे उस रात वो मां के पास नहीं लौट सके नहीं लौट सके हां तब उन्होंने मिट्टी से मां की मूर्ति बनाई मिट्टी से हां और फिर पूजा की बाद में यही मूर्ति खुशहरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई अच्छा इसी लिए हर साल इसी दिन यहां मेला लगता है। बिल्लू और तिल्लू ने भी पूजा की। सयोग से कुछ दिनों बाद बिल्लू और तिल्लू के दर्वाजे पर एक तांगा रुका। तांगे से बीना उतरा बिल्लू टिल्लू और बिल्लूवा टिल्लू पिताजी अरे वाह पिता मेरे बेटे आ आ गया। गया। आ पिताजी आ गए मां अरे मां देखो कौन आया है आ गए हैं कैसे हैं आप मैं ठीक हूं तुम कैसी हो ठीक हूं बच्चे आपको बहुत याद करते थे पिताजी अब आपको कभी नहीं जाने देंगे हां पिताजी अब आप कभी नहीं जाना हां बेटा अब मैं भी तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा यहीं इसी गांव में हां पिताजी हां मेरे बच्चे आओ पिताजी पिता बिलू और टिल्लू अपने पिता से लिपट गए दीना ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया आज के लवकुश अभी आप सुन रहे थे यह कहानी विषय संयोजन प्रतिभा दास गुप्ता परियोजना संयोजन रघुदयाल खट्टर, दुनियांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन